संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व अर्जुन का अनेकों महारथियों से भीषण संग्राम तथा तो जयद्रथ का सिर काटना राजा धुतराज ने पूछा संजय भूरिश्रवा के मारे जाने पर फिर जिस प्रकार आगे युद्ध हुआ वह मुझे सुनाओ संजय ने कहा महाराज भूरिसवा के परलोक को प्रस्थान करने पर महाबाबू अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा माधव अब जिधर राजा जयद्रथ है उधर ही घोड़ों को बढ़ाइए आज आग के आगे तीन और यदि भाग गया तो अप्यस्त का भावी होगा अब सुर बड़ी तेजी से हस्ताचल की ओर बढ़ रहा है इसलिए आपको मेरी प्रतिज्ञा सफल कराने का प्रयत्न करना चाहिए आप घोड़ों को ऐसी तेजी से ले चलिए जिसमें सूर्य अस्त ना हो मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए और मैं जयद्रथ को मार सकूं, तब में अश्विद्या दुर्योधन ने कर्ण से कहा वीरवर अब थोड़ा ही दिन रह गया है आज अपने बाणों से आज अपने बाणों से तुम शत्रु पर प्रहार करो यदि किसी प्रकार आज का दिन बीत गया तो फिर निश्चय हमारी ही विजय होगी क्योंकि सूर्यास्त तक की रक्षा हो जाने पर अनुयायी तो लोग एक मुहूर्त भी जीवित न रह सकेंगे इस प्रकार हम निष्कंटक होकर पृथ्वी का राज भोगे अतः तुम अश्वस्थाना कृपाचार्य शे और दूसरी योद्धाओं को भी सांस लेकर अर्जुन के साथ पूरी शक्ति से संग्राम करो दुर्योधन की कर कर ने कहा, कारण मैं वह खड़ा हुआ हूँ भीम के विशाल बाणों से दसित होने के कारण मेरे अंगों में हिलने ढुलने की शक्ति नहीं है तथापि तो अर्जुन जरूरत को न मार सके इस इस उद्देश्य से से मैं यथाशक्ति युद्ध करूंगा क्योंकि मेरा जीवन तो आप ही के लिए है। जिस समय और दुर्योधन प्रकार बातें कर रहे थे, अपने बाणों से आपकी सेवा का संहार करने लगे अनेकों हाथी घोड़े ध्वजा छत्र धनुष चवर और योद्धाओं के सिर उनके बाणों से कट कट कर सब और गिरने लगे आप जिस प्रकार घास फूस को जला डालती है उसी प्रकार अर्जुन ने बात की बात में आपकी सेना का संघार कर डाला इस प्रकार जब अधिकांश योद्धा मारे गए तो वे बढ़ते बढते जयद्रथ के पास पहुंच गए अर्जुन का आपके पक्ष के भी सर सके अथा जयद्रथ की रक्षा के लिए दुर्योधन कर्ण वृषसेन सेल्य अश्वस्थामा कृपाचार्य और स्वयं जयद्रथ ने भी उन्हें चारों ओर से घेर लिया ये समारथी जयद्रथ को अपने पीछे रखकर श्री और अर्जुन का वध करने की इच्छा से निर्भर होकर उनके चारों ओर घूमने लगी सूर्य लाल हो चुका था वे सब उनके छिपने की बाट जोड़ रहे थे और अर्जुन पर सैकड़ों तीखे तीरों की वर्षा करते जाते थे किंतु रणोन्मत अर्जुन उनके बाणों के दो दो तीन तीन और आठ आठ टुकड़े करके उन सभी रथियों को ढूंढ डालते थे अब उन पर अश्वत्मा ने पच्चीस विश्व ने सात दुर्योधन ने बीस तथा कर्ण और ने तीन तीन, तीन बाणों से, से उन्होंने अपने रथों को सटा रथो कर मंडलाकार खड़ा कर लिया और इस तरह चारों ओर से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे किंतु इस पर भी दुर्धन से आपकी सेवना के अनेकों वीरों को धराथाई कर सिंधुराज की ओर बढ़ते गए तब कर्ण अपने बाणों से उनकी गति को रोकने का प्रयत्न करने लगा उसने तथा कर कर्ण ने तुरंत ही दूसरा धनुष उठाया और आठ आठ हजार बाढ़ छोड़कर एकदम अर्जुन को ढक दिया अर्जुन ने भी अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए सब योद्धाओं के देखते देखते उसे बाणों के आच्छादित कर दिया इस इस इस प्रकार के समूह में जाने पर पर भी वे वे एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। रहे समय वे बड़ी ही फुर्ती और सफाई से जुद्ध कर रहे थे, तथा वहां खड़ी हुई सब योद्धा उनके अद्भुत संग्राम को देख रहे थे इतने नहीं अर्जुन ने धनुष को कान तक खींचकर चार बाणों से कर्ण के घोड़ों को मार डाला तथा एक भल्ल से सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया कर्ण को रथहीन देख कर अस्वस्थामा ने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया और फिर वह अर्जुन से फिर गया इसी समय सन्न ने तीस बाणों से अर्जुन पर बार किया कृपाचार्य ने बीस बाणों से श्रीकृष्ण को और बारह से अर्जुन को पीड़ा। तथा सिंधु राज ने चार से और विष्णु ने सात बाणों से श्रीकृष्ण और अर्जुन को घायल कर दिया इसी प्रकार अर्जुन ने भी चौसठ बाणों से अश्वस्थामा पर सौ से सन्न पर दस से जयद्रथ पर तीन से कृपाचार्यक्तियों तथा और भी तरह तरह के शस्त्रों से उन पर एक साथ चोट की किन्तु अर्जुन इस प्रकार आक्रमण करती हुई इस कौरव सेना को देख कर हंसे और आपके अनेकों वीरों को विध्वंस करते हुए आगे बढ़ने लगे राजन जिस समय अर्जुन अपने धनुष की डोरी खींचते थे उस समय उससे इंद्र के के की ध्वनि होती थी। थी। उसे सुनकर आपकी सीना समान चक्कर में पड़ जाती थी। वे इतनी फुर्ती से छोड़ते थे कि हमें यही नहीं जान पड़ता था कि वे कब बाढ़ लेते हैं कब उसे धनुष पर चढ़ाते हैं और कब धनुष की डोरी खींचते हैं और कब उसे छोड़ते हैं अब उन्होंने कुकुट होकर दुर्यान्द्रार्थ का प्रयोग किया उससे सैकड़ों हजारों दुग्ध मार प्रकट हो गए कौनों ने भी शस्त्रों की वर्षा से आकाश में अंधकार सा कर दिया था उसे अपने के मंत्रों से द्वारा अर्जुन में नष्ट कर दिया इस समय सूर्य आपके जो जो वीर उनके सामने आए वे सभी आग की लबट पर गिरने वाले पतंगों के समान नष्ट हो गए इस प्रकार अनेकों सूर्यों के जीवन और सूर्य को नष्ट करते हुए वे युद्ध में मूर्तिमान मृत्यु के समान विचर रहे थे अर्जुन ने उस समय जो अतिरोंन अच्छे अच्छे के हाथों सुन्द कटे हुए हाथियों दंतहीन बातंगों घायल गुड़ा वाले घोड़ों टूटे फूटे रथों तथा गिनती आते पैर या दूसरे जोड़ कट गए हैं ऐसे निश्चिष और में सैकड़ों हजारों वीरों के कारण विशाल के कारण विशाल फिर भयावह इस प्रकार कर्म द्वारा अपनी विषमता की छाप लगाकर वे बड़े बड़े महारथियों को लांग कर आगे बढ़ गए अर्जुन को जयद्रत की ओर बढ़ते देख कर कौरव योद्धा उसके जीवन से निराश होकर संग्राम से लौटने लगे। इस समय आपके पक्ष का जो वीर के के सामने आता था, था। उसी पर उनका गिरता था। ने आपकी सारी सेना को कबंदों से व्याप्त कर दिया इस प्रकार आपकी चतुरंजनी सेना को व्याकुल करके वे जयद्रथ के सामने आए उन्होंने अश्वस्थाम को पचास दुष्सेन को तीन कृपाचार्य को नौ सन्न को सोलह कर्ण को बत्तीस और जयद्रथ को चौसठ बाणों से बीन कर बड़ा सिंहनाथ किया जयद्रथ से अर्जुन के बाँ न सह गए, वह अंकुश खाये हुए हाथी के समान अत्यंत में भर गया तथा उसने तीन बाणों से श्री कृष्ण को और छह से अर्जुन को बीन कर आठ बाणों से उनके घोड़ों को घायल कर डाला तथा एक बाढ़ उनकी ध्वजा पर छोड़ा किंतु अर्जुन ने उसके छोड़े हुए बाणों को व्यस्त करके एक ही साथ दो बाढ़ मारकर उसके सारथी के सिर और ध्वजा को काट डाला इसी समय सूर्य को बड़ी तेजी से हस्ताचल ने कहा पार्थ इस समय जय कोथियों है इसलिए को को इस समय में सूर्य को छिपाने के लिए एक ऐसा उपाय करूँगा जिससे जब्रत को साफ साफ यही मालूम होगा की सूर्य अस्त हो गया इससे वह हर्षित होकर तुम्हें मारने के लिए बाहर निकल आ और अपनी रक्षा के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करेगा प्रहार करना सूर्य अर्जुन कर ने कहा आप जैसा कहते हैं वही किया तब योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग युक्त होकर सूर्य को ढकने के लिए अंधकार उत्पन्न कर दिया अंधकार फैलते हुए आपके योद्धार यह समझ कर की सूर्य अस्त हो गया है अर्जुन के नाश की संभावना से बड़ी खुशी में भर गए उसी के मारे में भी की ओर देखने का भी ध्यान नहीं रहा इसी समय राजा सिर उठाकर के सूर्य की ओर देखने लगा तब श्रीकृष्ण ने अर्जुन से दुष्ट को मारने का यही सबसे अच्छा अवसर है फौरन ही उसका सिर उड़ा कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो श्री कृष्ण की यह बात सुनकर प्रतापी पांडुनंदन अपने प्रचंड बाणों से आपकी सेना का संहार करने लगे उन्होंने कर्ण और विश्व के धनुष काटकर एक भल से के सल रस से नीचे गिरा दिया तथा कृप और दोनों ही भांजों को बहुत घायल कर डाला इस प्रकार आपके सब महारथियों को अत्यंत व्याकुल कर उन्होंने दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित तथा गंध और पुष्पाली से पूजित इंद्र के वज्र के समान प्रचंड बाढ़ निकाला उसे विधि वज्रास्त्र से अभिमंत्रित कर बड़ी फुर्ती से गांधी पर चढ़ाया इस समय श्रीकृष्ण ने जल्दी करने का संकेत करते हुए फिर कहा, सूर्य पर कहानाता हूँ इसका पिता जगत प्रसिद्ध राजा बृद्ध छत्र था उसे आयु का बहुत अधिक भाग बी जाने पर यह पुत्र प्राप्त हुआ था इसके विषय में राजा वृद्ध छत्र को यह आकाशवाणी हुई राजन आपका यह पुत्र कुल शील और दम आदि गुणों में सूर्य और चंद्र चंद्रवंशियों के समान होगा इस क्षत्रिय प्रवर का लोक में सूर्य सर्वदा सत्कार करेंगे किंतु संग्राम में युद्ध करते समय एक क्षत्रिय श्रेष्ठ अचानक इसका सिर काट डालेगा यह सुनकर सिंहराज बुद्ध छत्र बहुत देर तक सोचता रहा फिर उसने पुत्र स्नेह की वसीभूत होकर अपने जात बंधुओं से कहा जो पुरुष मेरे पुत्र का सिर पृथ्वी पर गिरावेगा उसके मस्तक के भी अवश्य ही सौ टुकड़े हो जाएंगे ऐसा करकर कर वह जयव्रत का राज्य अभिषेक कर बाहर बड़ी खोर तपस्या कर रहा है इसलिए तुम दिव्यास्त से इसका सिर काट कर विद्य छत्र की गोद में गिरा दो यदि तुमने इसे पिट्ठी पर गिराया तो निसंदे तुम्हारे सिर के भी सौ टुकड़े हो जाएंगे श्री की यह बात सुनकर अर्जुन ने वह वज्रतुल्य बाढ़ के मस्तक को काटकर उसे आकाश में उड़ा और राजा बुद्ध छत्र संभो पासन कर रहे थे उस बाढ़ ने वह शेर उनकी गोद में डाल दिया और उन्हें इसका पता थक न चला जब बिद्ध छत्र जब करके उठे तो वह उनकी गोद में पृथ्वी पर गिर गया और उसके गिरते राजन, इस प्रकार जब अर्जुन ने को मार डाला, तो आठ अक्ष तो सेना का संघार करके आपके दामाद जयद्रथ का वध किया जयद्रथ को मार मरा देख कर आपके पुत्र दुख से आंसू बहाने लगे और अपने विजय के विषय में अपने अपने निश्चय हो गया कि अर्जुन ने सिंधु राज को मार डाला है तब उन्होंने बाधे बजवा कर अपने योद्धाओं को हर्षित किया तथा संग्राम में द्रोणाचार्य से युद्ध करने के लिए उन पर आक्रमण किया अब सूर्यास्त के बाद सोमतों के साथ आचार्य का बड़ा रोमांचकाल युद्ध होने लगा वे सब द्रोह के प्राणों के ग्राहक होकर उनके साथ लड़ने लगे इधर वीरवर अर्जुन भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सब ओर से आपके योद्धाओं का संहार करने लगे